समर्थ पदविधि पदसंबी यो विधि स समर्थ आश्रित तो बुद्ध पदसंबंधी विधि पदविधि पदसि पदविधि पदवुर्विधि पदसंबंधी जो विधान कार्य तो समर्थ होगा समर्थ्य में आश्रित होगा सामर्थ्य होना चाहिए यहाँ समास भी पदविधि है तद्धित प्रत्यय भी पदविधि है सुबंत से तद्धित प्रत्यय उत्पत्ति होती है जो पदविधि हो सामर्थ्य में आश्रित होगा सामर्थ्य के से यहाँ समास में एकार्थी भाव सामर्थ्य है दो तीन पद मिलकर के एक अर्थ होगा एक ये सामर्थ्य हो और वाक्य में एक प्रकार सामर्थ्य को कहते व्यापेक्षा एक पदार्थ के अपर पदार्थ के साथ अन्य होता है तो दोनों पदार्थ में एकत्व तो एक ही भाव पदों का एक होगा अर्थ में सामर्थ्य होना चाहिए तो सामर्थ्य में आश्रित होगा पुरुषः हो। में ष्टी समत्त राज्य पुरुष बनता है राज पुरुषो आयम एति पुत्रो पुत्राज्ञ पुरुष अपचार्यताम ये आ रहा है राजा के पुत्र आयम एति पुत्रो पुत्राज्ञ पुत्र किसका है आ रहा है और किसको हटाना है पुरुषो अपचार्यता आदिमी को हटाओ राजा के राजकुमार आ रहे हैं तो अयम ये पुत्राज्ञ पुरुषोपचार्यताम में राज्ञ पुरुष एक साथ कहते ना नहीं अयम ये राज पुत्र राज्य हो पुरुष तो वहाँ समास हो जाएगा तो राजपुरुष हो जाएगा अर्थ क्या होगा अयमती पुत्र राजपुरुष औपचार्यता हूँ जो अर्थ पहले था वो अर्थ सीधा होगा राजा का पुत्र आ रहा है आदिमी को हटाओ राजपुरुष समास कर देंगे तो अयम यति पुत्र हो पुत्र किसी पता नहीं राजपुरुष को इसलिए यहाँ सामर्थ्य नहीं है एक साथ कहने पर भी इसमें समासन नहीं होगा पुरुषः राजुष पुरुष अस्वच राजुष अस्वच तो पुरुष में राज पुरुष करते हैं तो क्या अर्थ होगा राज पुरुष अस्वस्थ पहले क्या था राजा का आदि में है और घोड़ा भी है राजा का राजुषो अस्वच्छ चौ कौन से घोड़ा किसका है राजा का और यदि पुरुष में पुरुषों समाज कर दिया राज पुरुष कर दिया अभी क्या होगा राज पुरुष हो अस्वच्छ अश्व किस का है किसका सीधा नहीं राजपुरुष एक अलग हो गया और घोड़ा एक अलग है कहीं रास्ता में घोड़ा कुत्ता कोई घूम रहा है तो राजा का होगा या पुरुष का राजपुरुष हो अस्वच्छ है राजा का आदमी है अरे घोड़ा है राजा का घोड़ा सिद्ध होगा इसे राजुष अस्वस्थ इसमें राजुष समास नहीं होता है और देवदत्त राज्ञ पुरुष च पुरुष कोई आदि में राजा का भी है और देवदत्त संबंधी है वहाँ यदि राजपुरुष समास करेंगे तो क्या अर्थ होगा राजपुरुष और देवदत्त से अर्थ सीधा होगा राजपुरुष हो गया है क्या देवदत्त से क्या है इसलिए सामर्थ्य होने पर समास होगा नहीं तो नहीं होगा अयमिति पुत्र राज पुरुष अपसार्यता में भी राजपुरुष समास नहीं होता है राज्ञ पुरुष अस्वस्थ इसमें भी समास नहीं होगा क्योंकि सामर्थ्य हो नहीं है इसलिए पद संबंधी जो विधि कार्य समास हो आगे सु तद्धित में भी बताएंगे सा समर्थ आश्रित बुद्ध सामर्थ्य में आश्रित होगा ये समझना सामर्थ्य हो तो समास होगा तो नहीं, नहीं नहीं तो नहीं होगा इसलिए एक पद का दूसरे पद के साथ समास करने के लिए दोनों में सामर्थ्य होना चाहिए प्राग कड़ारात सम कड़ारात प्राक कडारा की पहले मतलब क्या है कड़ारा कर्मधारे इसकी संख्या क्या है दो दो एक चार दो दो अठतीस प्रा कड़ारा कर्मचारी दो एक तीन से पहले आ आडारा दे का संज्ञा ये कितने है दो चार एक चार एक चार एक वहाँ से एक एक संज्ञा है यहाँ प्राय कड़ारा सम कहेंगे कड़ारे के पहले समास संज्ञा आगे फिर आएगी अव्यभाव तत्पुरुष संज्ञा करने वाले एक संज्ञा हो तो समास संज्ञा तो हो तो अव्यवाह तत्पुरुष नहीं होगी अव्यभाव तत्पुरुष संज्ञा होगी तो समास संज्ञा नहीं होगी ये आपत्ति बारण कैसे होगा मालूम है आपको मालूम है न सुना नहीं क्या प्रश्न सुना नहीं ना समाधान सुना नहीं हाँ समाधान कुछ मालूम है समास संज्ञा करेंगे तो एक संज्ञा है बहु संज्ञा हो तो पद संज्ञा नहीं पद संज्ञा तो बहु संज्ञा नहीं समास संज्ञा हो तो कर्म अव्यवाह तत्पुरुष संज्ञा नहीं होगी अव्यवाह समास करेंगे तो समास संज्ञा नहीं होगी इसका समाधान हो आ कड़ा दे का है एक की संख्या होगी दो संख्या नहीं होगी बाद में हो जाए तो दो संख्या हो जाएगी इसी प्रकार आ, पहले भ संख्या करो फिर पति संख्या भी करो दोनों ही कर दो पति संज्ञा भ संख्या दोनों सौ में पर अभी प्रश्न सुना उत्तर बोलो तो ही तो हम तो कहते हैं मम्मी दूसरा क्या कहता कढ़ारा कर्मधारे पहले एक एक, एक, एक संज्ञा है उसके तो पहले तो है कड़ारे कर्मधारा दो दो अठतीस ही उसके पहले अभी भा तत्पुषाद तो ही है दो दो है दो कहाँ है तत्व तो दिन है किसके पास तब तो तो तो भी है क्या है? हम्म है किसके पास दे देते दे, दे कौन सी ध्यान नहीं नहीं तत्व तो नहीं दिया तत्वधी तो नहीं है हेलो <laughs> मैं तो क्या बताया था आ कड़ाराध इतव सिद्धि प्राग्रहणम संज्ञाधिकार भी ये भाष्य में, में दिया है हाँ ये ये ठीक है महाभाष्य में जैसे आ कड़ाराध एक संज्ञा में आ कहा इसी प्रकार यहाँ आ कड़ाराध समास कौन से हो जाएगा आ कड़ारा समास कौन से यदि कार्य हो जाता है आ के स्थान पर प्रा, प्राग उच्चारण करेंगे तो गौरव होता है ये गौरव जो आश्रय किया है यही एक संज्ञा अधिकार होने पर भी समुचय करने के लिए गौरव आश्रय किया आ कड़ारा दिते बस प्राग इति सिद्धे प्राग्रहणम एक संज्ञा अधिकारों भी अधिक विभाव ये जो इसे में दिया है अच्छा वाष् क्या तब तो बोले नई में भाई में तो कड़ा रात जो पंचमी है दिघ्यो के पंचमी प्राक रह से पंचमी है और दिघ्यो के पंचमी होकर और एक प्राक अध्यार करके करना है ये तो भाष्य ठीक है प्राग आ कड़ा रात कहने से ही काम चल जाएगा प्राग्रहण करने से ही ये महावाष्य में कहा गया तो एक संज्ञा अधिकार होने पर भी समास संज्ञा होगी अभिभाव संज्ञा तभी अव्य संज्ञा से लाभ क्या है अवय संज्ञा होगी अव्यभाव्य और समाज संज्ञा से सुपोधातु समाज प्राथिव संज्ञा होकर सुपोधातु प्राप्ति अच्छा आवर्तते वो भाष्य समाधान ठीक है आवृत्ति करके भी कर सकते हैं किंतु तो जो ये भाष्य का उदाहरण है वो ठीक है तो यहाँ भी समास संज्ञा जिनकी होगी उनकी अभेव भाव संज्ञा तत्पुर संज्ञा होगी सह सुपा यह इसके पहले के सूत्र सुभा मंत्रित परी सुप प्रथमांत है उसके से सुप की अनुवृत्ति आती है सुप की अनुवृत्ति आने से सुप सुपा सह समस्यते सुप है प्रत्यय प्रत्यय ग्रहण तदंत ग्रहणम सुवंत का सुबंध के साथ समास होगा सह सहसुपा के पहले एक पूर्व सूत्र शुभ आमंत्रित परांगव स्वरि शुभ प्रथमांत ही वो अनुवृत्तान से सुभ सुपा सह अर्थ सूत्र कहा तो हो गया सुवंत सुबंध के साथ समास होता है वह समस्त कहा विकल्प से समास विकल्प है इसके आगे अविभाववादी के आगे एक सूत्राय का विभाषा विभाषा 11 या कितने है विभाषा 11 में शायद होगा आगे विकल्प समास होगा आगे विकल्प होगा होने से विकल्प विधान करने से उसके पूर्व में सब नित्य समास अव्यभा नित्य समास है किन्तु सहसपा नित्य नहीं है सहसुपा विकल्प है उसमें दिया है समाधान हाँ ये आगे इसमें सहसुपा सूत्र से जो समास विधान किया आगे अभ्यम विभति समीप समृद्धि आदि जो सूत्र से समास विधान किया गया उसके बिना भी सहसा सूत्र से समास हो सकता है सुबंध का सुगंध कि साहस समासबंध का सुगंध के साथ समास हो सकता है फिर अव्यम विभूति आदि समास विधान किया क्योंकि सहसुपा समास नित्य नहीं है क्वाचित कहे कभी होगा कभी नहीं होगा इसलिए दोबारा विधान किया अव्यम विभूति समीप समृद्धि यह नित्य समास हो गया आगे विभाषाधिकार शुरू हुआ एकादश सूत्र विभाष आगे शुरू होने से उसके पहले नित्य समास है और सहसपा भी नित्य होना चाहिए किन्तु सहसा यदि नित्य होता तो अव्यय विभूति आदि में जो समास विधान किया गया वहाँ सहसुपा से ही सिद्ध हो सकता था जो सिद्ध हो सकता था फिर अव्यव विभूति करके समास जो विधान किया वो ज्ञापक होता है कि सहसुपा नित्य नहीं है कभी होता है कभी नहीं होता है किन्थान पर नित्य करना है इसलिए सहसुपा समास नित्य नहीं है विकल्प इसलिए बाद दिया यहाँ वाक्य की अनुभूति नहीं है वाह समस्या थी समास होने पर प्रतिपदिक संज्ञा होती है किस तरह से कृतधित समासाच पुरुषः ये समास तत्पुरुष समास आएगा इसका विग्रह करते इसको कहते हैं लौकिक विग्रह अलौकिक विग्रह करने के लिए राज्य राजस पुरुष सु ये पूरा है समास प्रातिपेदिक संज्ञा इसमें किसकी होती है राजन गुरु सुुदाय प्रातिपद संज्ञा समास प्रातिपेदिकव न सुपोलुक समासपदय संज्ञा और प्रातिपद संज्ञा उनसे प्राति सुप का लुक किस हो किस सूत्र से सुपो धातु प्रातिपदिक धातु के और प्रातिपति के सुख को हो जाता है प्रातिपति के सुपलोक हो जाएगा तो राम क्या के आगे सु लाएंगे राम क्या के आगे व्याम लाएंगे सुब को लुक कर दो सुप धातु प्रातिपति का ही हो सरल है रामाभ्याम सु लगाना दीर्घ करना उसके अपीछ क्या करना सुपधातु प्रातिपति लुक कर दो होता नहीं क्यों नहीं होता है सब है क्या राम सद्यापाता ना राम सदी प्राथिप्ञा नहीं पूरे के नहीं राम का तो है तो प्रातिपद संज्ञा में से सुब का लू कर दो क्या मालूम है समाधान राम सदी की प्रातिप संज्ञा भीष लाओ सुपा तो प्रातिपद लू कर दो नहीं अंतर्विद्ध कैसे कुछ कहा गया क्या करता है सुपधातु प्रातिपति को क्या कहता है क्या कहता है हाँ प्रातिपदिक अवय सुप को लोगो रामाभ्याम में प्रातिपति है राम उसका अवयव है भ्याम सु अवयव है या भिष कोई अवयव नहीं अवयव नहीं उनसे लोग प्रातिपदिक के अवयव का लूपा प्रातिपति के अवयव में है प्रातिपदिका आगे सुप आता है या प्रतिपदिक अवयव सुप होता है प्रातिपदी का अवयव सुप कहीं होता गही? है कहीं समास में प्रातिपदिक का पूरा है उसका अवयव सुप है समास तो उनसे सुपोलूक हो गया समा ये कहते वृत्ति राजपुरुष ये वृत्ति है राजपुरुष इसको क्या कहते हैं वृत्ति वृत्ति क्या है परार्थ अभिधानम वृत्ति परार्थ से अभिधानम कथनम <coughs> परार्थ क्या है अन्य अर्थ अन्य अर्थ क्या है समाज में कि राजपद तो तो है के पुरुष पद है दो पद हैं ना राजपुरुष तो राजपुरुष कहेंगे तो उसका अर्थ राजा है या आदि में केवल राजा है या केवल आदि है केवल राजा नहीं पुरुष प्रधान है किंतु केवल आदि नहीं राज संबंधी पुरुष तो राज शब्द का जो अर्थ पुरुष शब्द का जो अर्थ है उसकी अपेक्षा समस्यामान पदार्थ की अपेक्षा अन्य अर्थ का वाचक होता है राज राजपुरुष अन्य कौन है राज संबंधी पुरुष खाली पुरुष नहीं केवल राजा नहीं राज संबंधी पुरुष पुरुष में कि विशेषण आ गया राजबंधित राजसंबंधी तो परार्थ का अथ अन्य अर्थ का अभिधानम कथनम टिप्पणी में दिया है समस्यामान पदार्थ अपेक्ष भिन्नार्थ विधायिका समस्यामान पद समाज में आने वाले जो पद है उसके जो अर्थ राजपद का भी अर्थ है पुरुष पद का, अर्थ, का, का, का, का अर्थ है उसके अपेक्षा अन्य भिन्न अर्थ का भाचक भिन्न कैसे हुआ क्योंकि दोनों पदार्थ मिलकर के एक अर्थ हुआ राजपद का अर्थ अलग पुरुष पद का अर्थ अलग राज पुरुष शब्द का एक अलग अर्थ है राजसंबंधी पुरुष इसलिए इसको कहते वृत्ति परार्थाभिधानम वृत्ति वृत्ति किसको कहेंगे परार्थाभिधानम परार्थस्य अभिधानम वृत्ति पर मतलब अन्य किसकी अपेक्षा अन्न समस्या मान पदार्थ समासमिक अंतर्गत जो पद उसका जो उसके उसकी अपेक्षा अन्य अर्थ का अभिधानम अभिधान में क्या धातु तो है दया धा धा धा में नौ कहाँ से आ गया धाने जाएगा हैं नहीं हैं डर लगता है ना क्या हैं क्या बोलते हैं नूल चीज हाँ ये सर <laughs> कोई बाहर कहते हैं आप अभी तो सुना नहीं <laughs> क्या सतरा है लुट च सूत्र है लुट है युवना को न हो दान बनजेगा अभिधान अभिधान का है? क्या है अभिपूर्वस्तु भाषणे सूत्र श्लोक आदि विपूर्वोध्यर्थ अभीपूर्वस्तु भाषणे मेलने समूवचापी निपूर्वस्थापने मत अभिपूरक भाषण अभिधान कथन परार्थ से वृत्ति वृत्ति कितने प्रकार के कहते कृत तथित समे एक सनाद्यंत धातुपा पंचवृत्त पहला कृत्य एक वृत्ति है कृत्यवृत्ति का उदाहरण कोई बोल सकते हो हुँ? पाचक पशुधाव से न पाचक हो गया कर्ता धर्ता अभिदानी से उत्कृत वृत्ति है तद्धित वृत्ति पाणी नियम अपगब तथित वृत्ति तथित के आगे समास वृति क्या उदाहरण है राजपुरुष है समास एक शेष वृत्ति एक शेष कैसे होता है एक शेष मालूम है किसको रामो में रामच्च रामच्च राम एक हुआ पिता मात्रा पितरो मात्रा सऊतो पिता शिष्य पितरो इसे एक सेष होता है जैसे आ, आ, क्या सूत्र एक करने वाले हैं सरूपाणा में एक सेश एक होता है और एक सेस करने वाले भी सूत्र है वो भी वृत्ति है और धातु तो धातुरूपा एक साथ सनाध्यंत तो धातुरूपा सनाद्यन्त धातव सनाद्यंत की धातु संज्ञा है ये भी एक वृत्ति है सनादि सनादि चिकीर्स चिकीर्स भी एक वृत्ति है वो सनाधि धातु सनाद्यन्त धातु सनाद्यंत धातु सनअंत धातु चिकीर्स ऐसे निजंत धातु एक बताओ हैं भावी भूधा से नीचकर भावी हो जाएगा ऐसे सनअत निजंतादि धातु सनक्य काम्यस पुत्र काम्य पुत्री इत्यादि धा कितनी वृत्ति हो गई पंच सदकोजने बहुचने बहुचने एक जने क्या बनेगा पंचवृत्त वृत्थवबोधक भृते वाक्य विग्रह वृत्थसवबोधक ज्ञापक ज्ञान जनक जो वाक्य उसको विग्रह कहते हैं राजपुरुष है वृत्ति उसका जो अर्थ है उस अर्थ का बोधक अवबोधक बोधन करने वाले वाक्य वाक्य होता है शब्द वाक्य से अर्थ बोध होता है वृत्ति के अर्थ को बोधन कराने वाले जो वाक्य उसको कहते हैं विग्रह राजपुरुष है वृत्ति विग्रह का राजष पीतांबर वृत्ति विग्रह क्या है पीतामांबर ये सौ विग्रह द्विधा। साहित्य का विग्रह दो प्रकार द्विधा दो प्रकार एक लौकिक और एक अलौकिक दो प्रकार है। लौकिक कैसे होता है लोक प्रसिद्ध है लौकिक और का व्याकरण पढ़ने वाले जानते हैं लोक में नहीं जानते हैं अलौकि का अथ नहीं स्वर्ग में है व्याकरण में है हे तर पूर्वतौकिक पूर्व भूत ये विग्रह है पूर्व भूत लौकिक विग्रह अलौकि के विग्रह कैसे होगा पूर्व द्वितियां पूर्व अम भूतु ये हो विग्रह पूर्व अम्भूतु इतने में विग्रह कौन है पूरा पूर्व अम्भूतु ये पूरा विग्रह है और विग्रह है पूर्व भूत विग्रह है दो विग्रह हो गया इसका तो दो विग्रह है दो विग्रह दो विग्रह में कोई भेद है पहला हो गया लौकिक के विग्रह क्या हुआ पुरम होता और अलौकिक विग्रह हो गया पूर्व भूतसु सु होने के बाद अभी समास होगा सहसुपा सूत्र से सहसुपा सहसुपा शुभ सुबंध के साथ समास होता है आगे एक आएगा सूत्र प्रथमानिर्दिष्टम समास उपसर्जनम सूत्र आगे आएगा समास देख लो आगे पृछ में आए हे प्रथमिर्दिष्टम समास उपसर्जन पढ़ो समासे क्या भी होती है सप्तमी समसे समास प्रथमिर्दिष्ट उपसर्जन समास शात्रे का था? समास समास्त्र का समास विधायक सूत्र शास्त्र में तो सम का कोई इतने बड़ा ग्रंथ होगा ऐसा नहीं समास विधान करने वाले सूत्र शास्त्र शास्त्र अनुशिष्ट हो अनुशासन उपदेश करने वाला समास विधान करने वाले सूत्र में जो प्रथमानिर्दिष्ट प्रथमया निर्दिष्ट प्रथमान उच्चारण किया गया उसकी संज्ञा क्या होती उपसर्जनम उपसर्जनम संज्ञा यस्य तत् उपसर्जन संज्ञा सामास विधायक सूत्र में जो प्रथमांत है अभी सहसुपा सूत्र से समास करेंगे समाज विधायक का सूत्र कौन है सहसुपा शास्त्र किसको कहेंगे सहसुपा इसमें प्रथमांत तो प्रथमिर्दिष्टम कौन है सुपा प्रथमांत सुपा तो तृतीयांत है सुभ शुप? प्रथमांत है कहाँ है सुभ सुपा का एक दिशा प्रथमांत सूप कहाँ है सूप की जो अनुवृत्ति आती है पूर्व सूत्र से अनुवृति आती है सूप वो सुप प्रथमांत है सूप प्रथमांत होने से सूप का तो सुभंतम इसकी होगी उपसर्जन संज्ञा सुभंत की सुबंत की उपसर्जन संज्ञा होने से क्या लाभ है उपसर्जनम पूर्वम पूर्व में उपसर्जन का प्रयोग होगा अब यहाँ पूर्वम भूत दोन में उपसर्जन सुभंत कौन है दोनों ही उपसर्जन तो उपसर्जन संज्ञा क्योंकि प्रथमांत है सुभंत सुप है प्रथमांत सुभंत है पूर्व अम भूत सु प्रथमांत कौन है भूतसु और पूर्व द्वितियांत तो उपसर्जन संज्ञा किसकी होगी भूतसु नहीं विग्रह में प्रथमांत नहीं ढूंढना समास विधक विधायक के सूत्र में प्रथमांत विग्रह में पूर्व पूर्वम द्वितीयांत है उसे कोई मतलब नहीं समाज के सूत्र में प्रथमांत क्या है सुप शुभामंत्रित परांगवत स्वर से सुभ की अनुभति है सुभंत है प्रथमांत उसकी उपसर्जन संज्ञा होगी पूर्वम सुभंत है अभूत सुभंत है दोनों सुबंत होने के कारण दोनों की उपसर्जन संज्ञा हो जाएगी तो किसको पुरानिपात करेंगे इसलिए कहा भूतपूर्व चरठ इति निर्देशात पूर्व निपात एक सूत्र है भूतपूर्व चरठ पाणिनि महर्षि का सूत्र है पंचम अध्याय तृतीय पाद में तो भूत पूर्वे चरठ कहन से भूत को पहले रखा पूर्व को बाद में रखा इसे निर्देश से भूत को पूर्व निपात हो जाएगा भूतपूर्व बनिया भूत, भूत अलौक्य विग्रह हो जाएगा पूर्व अम भूत इसी समुदाय की प्रातिवेदिक संज्ञा के सूत्र से कृत्यधित समास प्रातिपदिका संज्ञा पर क्या होगा सुपो धातु प्रातिपदिकों से ओम का लोक हो गया या सु का लोक होगा दोनों चर जाने पर क्या रहेगा पूर्व भूत भूतक पूर्व निपात करना क्योंकि भूतपूर्व चरट में पानी निमर्ष ने भूतक पहले का तो भूतपूर्व हो गया भूतपूर्व अब इसके समास समास है समास संज्ञा कब हुई थी पूर्व अम्भूत सु इसे बताने जिस समय समाज संज्ञा हुई थी उसमें से कुछ अवयव चला गया लुक हो गया लुक होने के बाद समास रहेगा एक देश विकृतम अनन्यावत समास का एक देश विकृत होने पर भी समास रहेगा समास संज्ञा होने से स्वादिग उत्पत्ति होगी स्व उत्पत्ति भूतपूर्व बन गया इवेन न समासो विभक्त्यलोप्च इब के साथ ही भी समास होता है इबे न समास विभक्ति अलोपस् विभक्ति का अलोप लोप नहीं होगा विभक्ति का लोप प्राप्त था धातु प्रातिपदिक सूत्र से बागर्थो इब बागर्थो अथो वाघ इति बागर्थो, बा के शब्द और अर्थ दोनों का बागर्थो अर्थोधिवचन हो गया बागर्थो इब आगे आया यहाँ सहसुपा सूत्र से समास प्राप्त था क्या सुबंत का सुबंत के साथ समास होता है वह अगर एक पदे दूसरा पदे इब इसमें सुबंत दोनों है ईब सुबंत है क्या ईब सुबंत नहीं सुबंत नहीं होगा तो पद संज्ञा नहीं होगी सुबंत है इब तो कौन सी भी होती है अब यह तो कोई विभूति है नहीं किसी भी विभूति होने पर ही वही रहेगा सुभंत है अव्यत आप सुबह लुक होता है तो अव्यय भी सुभंत है तो दोनों सुबंत है वागा भी सुभंत इव भी सुभंत हो अब इससे समास करेंगे तो किसको पूरा नहीं पुरानिपात करना सुबंत का उपसर्जन पूरा सुभंत होगा सुबंत वन से कौन होगा इसलिए भारती कार्य बनाते हैं इवेन समास हो इवेन क्या विभूति तृतीय हो जाने से क्या हुआ अब ईव शब्द सुबंत तो है समास विधायक वार्तिक हो गया इबे न समास कश्य ईवे न समास किसका सुबंत का सुप इवे न समासन समास वक्तव्य व शब्द के साथ समास कहना चाहिए अर्थात सुबंत का इव के साथ समास होता है समास विधायक वार्तिका में इवेन तृतीयांत हो गया क्या हो गया इवे न प्रथमांत रहा इसे युव शब्द के साथ समाज करेंगे तो युवक का पूर्व निपात उपसर्जन संज्ञा नहीं होगी इसलिए भारतीय विधान क्या ईवीए न कह देने से तृतीयांत तो हो गया अभी उपसर्जन संज्ञा ईव की नहीं होगी क्योंकि समास विधायक के सूत्र में प्रथमांत तो हो तो उपसर्जन सुभन तथा तो उपसर्जन संज्ञा होनी थी किंतु समास विधायक वार्तिका में यू ए न कह दिया तृतीयांत तो हो गया ऐसे युवक की उपसर्जन संज्ञा नहीं होने से युवक का पूर्व नहीं होगा एक कारण है वार्तिक बनाने के लिए अब दूसरा है वाघ अर्थ इौक्य विग्रह अलौकिक विग्रह कैसे बनेगा वाघ अर्थ औ वो इगे सु लाओ नहीं लाओ कोई नहीं वाघ अर्थ औ वो समाज करने के बाद सुपोधातु प्रातिपदिक से लूक हो जाना चाहिए औ का किंतु वार्तिका कथित विभूति आलोपस् नहीं होगा लोप नहीं होगा तो बाघ अथो ई से रहेगा बाघ इबो, अभी दोनों में क्या सूत्र लग गया संधि सूत्र ए चो या था ये इग्रह हो गया और आगे बाघार्था विव ये समास ही था विव इसमें कितने पद है एक पद बाघार्था विव एक पद हो, हो, हो, हो गया समास हो गया समास हो जाने पर बाघाथा विभ बन गया समास नहीं होगा तो क्या होगा उसमें संधि नहीं होगी हो जाएगी संधि हो जाएगी कल स्वर में भेद है तो बाका अर्थाव समास हो गया ये केवल समास हो गया विशेष संज्ञा विनिमुक्त आगे विशेष संज्ञा करने के लिए सूत्र है अथाव्ययी भावः अव्ययी भावः अधिकारोयम प्राग तत्पुरुषात् अब ये यहाँ से शुरू हुआ अव्यभाव का अधिकार आगे आ गया तत्पुरुष उस तब तो उसके पूर्व तक अव्यभाव चलेगा आगे इस बीच में जितने सूत्र समान विधान करेंगे सब तो अव्यभाव संज्ञा हो जाएगी और समास संज्ञा भी हो जाएगी अव्यभाव समासनों प्राग्रहण करने से अव्ययम् विभक्ति समीपमृद्धिविद्यवाद शब्द प्रादुर्भाव यथपू्योगपादृश्य सम्पत्तिकल्यावचनु पड़ोव्य योगपद्य ये सूत्र में कितने पद मालूम है अव्यय एक पद है बाकी सब सप्तमी बहुवचन है दूसरा पद अव्यय इसी सूत्र ये समाज विधान करेगा अव्यय सम विभक्तियादेश साकल्यावचनसु तो दीर्घवृत्ति में दिया विभक्तिया विभक्त्यर्थिशु वर्तमान अव्यय सुबंतेन सह नि समस्यते सो व्ययी भावः विभक्त्यु विभक्त्यर्थ में समीपाथ में समृद्ध्यर्थ में, में ये सब अर्थ जो अव्यय अव्यय का समास होगा सुबंत के साथ सह सुपा की अनुभति है किंतु यहाँ सामस किस क्या होगा अव्यय सुबंतन समस्य सुबंत के साथ समास होगा अव्यय अवय कैसे होना चाहिए अर्थ में हो अर्थ में समीप अर्थ में ऐसे अवय सब अवय का नहीं विभक्त्यादेश विभक्तर्थद वर्तमान अव्यव सुबंते सह तो नि समस्यते यहाँ नित्य सस आ गया आगे विभाषाधिकार शुरू होगा विभाषाधिकार शुरू होने से उसके सामर्थ्य से विकल्प से आगे चलेगा विभाषा सूत्र विधान सामर्थ्याद उसके पहले नित्य समाज है विभाषा सूत्र इसमें नहीं अष्टाध्याय में एकादश ग्यारह होगा एकादश दे है देखो इसमें ग्यारह हाँ ग्यारह होता है विभाषा उसके आगे तत्पुर तो से चलेगा तो विभा से अधिकार आगे शुरू होगा इसके सामर्थ्य से इसके पूर्व सब नित्य समास ही किंतु सहसा नित्य नहीं अभी बताया था अव्यव विभूति सूत्र में जो समास विधान करते हैं वहाँ भी सहसुपा से समास हो सकता था फिर अलग विधान करने से ये ज्ञापक हुआ सहसुपा सूत्र नित्य विधान नहीं करता है क्वचित क्य होता है अभी समास नित्य समास होगा उसका नाम अव्यवाह समास भी संज्ञा रहेगी अव्यवाह संज्ञा भी रहेगी अव्यवाह संज्ञाओं से उसकी अव्यय संज्ञा हो जाएगी अव्यवाह समासन नहीं होता कि पहले आया था अव्यव अव्ययिभाव अव्यय प्रकरण में आया था और एक सूत्र आए अव्यवच्च नपुंसक करने के लिए तो अव्ययिभाव संज्ञा और समास संज्ञावन से सुपधातु प्रातिविधि को लुक होगा ये सब दोनों कार्य होगा और स्वर के लिए समास अंतोधात ये भी सब समास संज्ञा और संज्ञा दोनों प्राएण ये नित्य समासन से क्या होता है प्राएण अभिग्रहो नित्य समास हो नित्य समास अभिग्रह अविद्यमान विग्रह यश्य विग्रह के बिना होता है विग्रह नहीं मतलब लौकिक विग्रह नहीं अलौकिक विग्रह तो होगा लौकिक विग्रह नहीं होगा प्राएण अधिकतर कहीं कहीं विग्रह होता है तो होगा तो कैसे तो होगा प्रायण अश्वपद विग्रह अश्वपद विग्रह स्वपद से विग्रह होता है विकल्प समास में या नित्य समास से जो वृत्ति में घटित घटक पद इन पद से भिन्न पद से विग्रह होगा अश्वपद न स्वपद इति अश्वपद अपने पद से भिन्न पद को मिला करके विग्रह होगा विग्रह में स्वपद भिन्न होना कोई जरूरी नहीं कोई एक पद भिन्न हो गया तो भी अस्वपद हो जाएगा स्वपद है जितने वृत्ति में पद राजपुरुष राज पुरुष वृत्ति या विग्रह वृत्ति में कितने पद है दो राज पुरुष है दो है तो जो राज और पुरुष इसी दोनों पद के द्वारा विग्रह होता है राजुष ये अशपद विग्रह हुआ सपद विग्रह अपने पद से हुआ और जब एक पद अन्य बाहर ले ले आया वो शपथ हो जाएगा अभी ये बताएंगे प्रायण असबद विग्रह व अभी पहले उदाहरण देते हैं विभक्तु विभक्त्यर्थ में अव्यय विभक्त्यर्थ में कोई अव्यय है उसका समास होगा सुबंत के साथ एक अव्यय अधि है अधि अधि जो अव्यय है विभक्ति के अर्थ में अधिकण अर्थ में होता है तो अव्यय है अधि विभक्त्यर्थ में अव्यय है अधि तो यहाँ हो गया हरी हरोसे विग्रह कहें विग्रह नहीं दिया है लौके विग्रह नहीं दिया हरिंगी अधि हरी गि अधि समाज से बनने के बाद तो बनेगा अधि हरी क्या बनेगा अधि अधिहरी में एक अधि और एक हरी दो है अधिहरी बनेगा और लौके विग्रह क्या कहते हरो तो हरो में जो विग्रह हुआ अलौकिक विग्रह में तो रहेगा अपने पद से होगा लौकिक विग्रह करते समय स्वपद विग्रह नहीं अथवा विग्रह होता ही नहीं यहाँ तो विग्रह है ही नहीं और अविग्रह अस्वपद विग्रह आगे कहेंगे ऐसे राजीपम ये विग्रह राजा के समीप पर राजीपम समीप अर्थ में अभ्य होता है उप गस उप ऐसे समास होगा राजन का सुपज हुआ यहाँ रा, उपराजम बनेगा क्या बनेगा उपराजम उप और राज को छोड़ करके एक अलग पद ले लिया समीपम समास वृत्ति में उपराज उप औवराज विग्रह करते समय समीप लाया वो समीप पद वृत्ति के अपेक्षा अलग है या नहीं सपद हुआ अस्वपद हो गया राघ समीपम ये विग्रह होता है अश्वथ विग्रह क्योंकि समास में तो उप दो है और वृत्ति करते समय राग्ञ समीपम किया अश्वद विग्रह कौन होता है लौकिक विग्रह अलौकिक विग्रह में तो रहेगा जैसे समाज में पद वही पद रहेगा देखो हरिंगी अधि अलौकिक विग्रह है समाज में अधिहरी रहेगा हरिंगी अधि हो गया ये होने के बाद अभी समास करने के लिए क्या सूत्र मालूम है कि सूत्र समास होगा अव्यय विभति आदि अव्यय है अधि विभत्यर्थ में हरिंगी हरी है अर्थ में अव्यय अधि विभत्ति अर्थ में अव्यय कौन है अधि अशुभत कौन है हरिंगी समास होने के बाद अब इसमें उपसर्जन संख्या किसकी होगी अव्यव विभूति सूत्र में प्रथमांत कोई है अव्यय प्रथमांत इस सूत्र से समास करेंगे तो जो अव्यय उसकी उपसर्जन संज्ञा होगी अव्य हो तो उपसर्जन संज्ञा हो जाएगी इस सूत्र से हाँ समाज करेंगी सर्वत्र नहीं इसी सूत्र से समास करेंगे तो अव्यय जो उसकी उपसर्जन संज्ञा हो जाएगी देखो प्रथमानिर्दिष्ट समास उपसर्जन समास शास्त्रे प्रथमानिर्दिष्ट उपसर्जन संज्ञ सम समासास्त्री समास विधायक सूत्र में समास विधान करने वाला तो जो सत्र उसी सूत्र में जो प्रथमानिर्दिष्ट है तद उपसर्जन संज्ञा से आत प्रथमानिदिष्टम प्रथम या निर्दिष्टम प्रथमांत से उच्चारण किया गया उसके उसकी उपसर्जन संज्ञा होगी अव्यम विभूति सूत्र समास विधायक है उसे तो कोई है कौन है अव्यम उपसर्जन संख्या अवयव हो जाएगी हरिंगी अधि इसमें अवयव कोई है अधि उपसर्जन संज्ञा अधिक होगी किस सूत्र से प्रथम आंसर समासजन उपसर्जन संज्ञा से क्या होगा आगे सूत्र हो गया उपसर्जनम पूर्वम जो उपसर्जन संज्ञा का पूर्व में प्रयोग होगा समास से उपसर्जनम प्राग प्रयुज अभी हरिंगी अधि उपसर्जन कौन है अधि अधिक पूर्व निपात करना किस उपषरण पूर्व इतनी अध्यय प्राक प्रयोग अधि हरिंगी हो गया अभी कैसे लिखेंगे अधिहरिंग ऐसे की समास संज्ञा किस सूत्र से अभी समास हो गया समास समासपदिक संज्ञा किस सूत्र से कृत्य प्रातिपति संज्ञा उनसे क्या लाभ है क्या सूत्र लगेगा सुपो धातु प्रातिपदिक से सुपो लुक सुख का लुक हो जाएगा सब क्या है क्या है यहाँ गी लोक हो गया तो क्या बचेगा अधिहरी अभी अधिहरी अधि हरी घी इसकी प्रातिपद हुई थी समास होने के कारण गी चला गया आगे उसकी समास संज्ञा है एक देश विकृत अनन्यवत् समास तो प्रातिपद होगी प्रातिपय होने पर एक देश विकृत से अनन्यत् प्रातिपदिक संज्ञायाम स्वाद्युत्पत्ति अभी अधिहरी है उसमें गोक हो गया लोक होने पर भी अन्य ही समास है अन्य नहीं प्रातिपद संज्ञा हो जाएगी कृतद्वित समास सूत्र से प्रातिवोध संज्ञा होने पर ज्ञा प्रातिपदिका सूत्र से सुदिक उत्पत्ति हो जाएगी सुदि उत्पत्ति होने पर अभी अधिहरी अव्य समास होने से उसकी अव्यय संज्ञा है कोई सूत्र पहलाया है अव्यय नहीं अव्ययी अव्ययी भावच्चती अव्ययत्वात् अव्ययत्पोलुक क्या सूत्र अव्ययी भावच क्या है ये तो अव्ययत्वात सुपोलुक अव्यय है अव्य संज्ञा अधिहरी की किस सूत्र से अव्ययी भावच्च अव्यय होने से सुप हधिहरी के आगे जो सुप प्रत्यय लाओ उसकी लूक किससे हो जाएगा अव्ययत आपसे लूक होगा अधिहरी रहेगा अधिहरी प्रथमान्त क्या बनेगा तृतीय में क्या बनेगा माने गया अधारी ना नहीं सप्तमी में क्या बनेगा सब अध दिवचन में क्या बनेगा चतुर्थी दिवचन में बस अधिक सुविधा देखो आँख बंद कर सीधा अधिकारी प्रथम है द्वितीय है सप्तमी दिवचन बहुचन अधिकारी और वसाने